नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मुदबा 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग किसी खास विशेष एक मुद्दे पे या फिर विशेष लोगों से बात करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ एस कुमार जी हैं जिनसे हमने पहले भी बात की थी साइकोनबिक के बारे में बातें की थी मानव स्वभाव और स्वास्थ्य पर उसका कैसे असर होता है इस विषय पर ऐसे अलग अलग हम लोग कलर थेरेपी पर भी कुछ बातें हमने छेड़ी थी तो आइए आज हम लोग बात करेंगे लाइफ बैलेंस कैसे हो क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें होती हैं कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तब भी मुश्किल होता है बहुत कम पैसा है तब भी मुश्किल है और बहुत ज़्यादा हमारा फैटीनेस बढ़ जाता है पेट बढ़ जाता है या फिर हम ओबेसिटी को फील करते हैं तो भी मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तब भी मुश्किलें होती हैं तो कहीं ना कहीं जब ये हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो भी मुश्किल है कम बात करते हैं तब भी मुश्किल है तो इस तरह का जो ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती है और हम इन चीज़ों को कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं जिसके वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो अब ऐसी सिचुएशन में हम अपने अपने जीवन में बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से यश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति मैं भी सभी श्रोताओं का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ जी अच्छा एश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लगता है जब आप कुछ विचार मंथन करके और प्रैक्टिस भी करते हैं काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस आपकी होती है जहाँ पर लोग या डॉक्टर सर्टिफाई कर देते कि अब ये फ़ाइल क्लोज हो गया है इसके बाद ये कुछ नहीं हो सकता ऐसे पेशेंट्स को भी आपने डील किया है और उनके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपके हमने सुने हैं पिछले एपिसोड्स में और अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि लाइफ में बैलेंस कैसे हो तो इस विषय पर आप अपने विचार सुनाएँ सबसे पहली चीज तो ये है कि बैलेंस की ज़रूरत क्या है हम्म बैलेंस होता क्या है ये सब चीज़ें समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज आम तौर पे देखा जाए तो हर किसी का जीवन जो है बिल्कुल एक इम्बैलेंस एक अनप्लान्ड तरीके से चल रहा है हम्म हम्म वो कुछ समझते ही नहीं है कि क्या करना है लहर जैसी चल रही है बस उसमें चलते जा रहे हैं ना आहार का कोई बैलेंस है ना व्यवहार का बैलेंस है ना परमार्थ का बैलेंस है ना किसी भी तरह के कार्य का बैलेंस है तो आहार में भी हमें बैलेंस रखना है आयुर्वेद के अनुसार हमारे आहार में पांच तरह का स्वाद रोज होना ही चाहिए खट्टा मीठा तीखा फीका कड़वा ये होना ही चाहिए हुँ, हुँ, अगर ये चीज़ें हम नहीं देते हैं शरीर को तो इस शरीर के अंदर डिफिशियंसि पैदा होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये पांचों चीजें देना है और बैलेंस रूप से देना है दूसरी चीज ये आती है कि आज भोजन करने का बड़ा एक गलत तरीका चल रहा है कि एक गया आप मुझे भोजन करना है ये एक बजने की वजह से नहीं अंदर की घड़ी को देखो क्या मेरे शरीर को उसकी जरूरत है क्या मुझे भूख लग रही अंदर से एक डिमांड एक डिजायर एक वॉन्ट है तब तो हम भोजन करें और इसको कहते बैलेंस तो ऐसे ही हम व्यवहार के अंदर भी कैसे बैलेंस रख करके चलें? किसी के साथ वे इतना ओपन ना हो जाए कि वो हमें बिल्कुल कैजुअली ले और इतना भी हम मनहूस तरीके से ना, ना रहे कि कोई ये बोलना शुरू कर दे कि यार ये तो बिल्कुल मनहूस टाइप के इंसान है या फिर घमंडी है तो हमें सबसे पहली चीज़ जो शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान का दूसरा नाम है समझ कि समझ के साथ जीवन को जीना है कब किस परिस्थिति में किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको समझ करके फिर वैसे पेश आना है तो कब हमें बोलना है और कब हमें चुप रहना है हो सकता है हमने कोई बात बोल दी और फिर वो जंगल में आग की तरफ फैल जाए <laughs> कई बार ऐसा हो सकता है किसी की जान बचानी है और हम तो ये सोच लें कि नहीं मुझे तो बोलना नहीं है मुझे तो चुप रहना है और उसकी जान चली जाए तो ऐसा चुप रहना भी क्या काम का है तो ऐसे एक बैलेंस को मेंटेन करना उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि बैलेंस होता क्या है बैलेंस यानी हम एक साधारणता से हम देख लें किसी भी दुकान में हम जा कोई भी सामग्री लेते हैं तो वो तराजू पर रखता है और दूसरे तरफ पर वजन रखता है तो उसको बैलेंस करता है जब दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं तब जाकर के वो हमें वो सामग्री देता है तो वो सही तरीके से सही मात्रा में हमारे दाम के अनुसार हमें वो सामग्री मिली है ये है बैलेंस ऐसे ही ये जीवन भी जो है ना बैलेंस मांगता है ये शरीर का स्वास्थ्य भी बैलेंस मांगता है कहा है शास्त्रों में कि बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत ऊर्जा जो है हमारी व्यर्थ जाती है और बहुत ज्यादा चुप रहने से हमारे अंदर की जो क्षमता है बोलने की वो क्षीण हो जाती है ऐसे ही मन का भी बैलेंस है जैसे एक पंखे का स्वधर्म है चलना ऐसे ही मन का स्वधर्म है कि वो संकल्पों की उत्पत्ति करे संकल्प यानी थॉट एंड एनर्जी जी आपने एक संकल्प लिया ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा वातावरण में जाली है तो हमारे अंदर ये समझ चाहिए कि हम किस तरह के संकल्प को उत्पन्न करें या कई बार पुराने जमाने में कई योगी ऐसे थे जो मन को जड़ कर देते थे संकल्पहीन अवस्था में चले जाते थे फिर उनको साइकिक प्रॉब्लम्स हो जाते थे वो विम्सिकल हो जाते थे वो ऐसे हो जाते थे कि स्वभाव में एकदम चिड़चिड़े हो जाते थे क्योंकि मन को जो उसका स्वधर्म था उसके विपरीत दिशा में ले गए मन से संकल्प ही करना है लेकिन यह भी देखना है कि न तो उसको जड़ करें न उससे हम नकारात्मक संकल्प करें कब हमें बैठ करके एकाग्रता में जाना है और कब हमें संकल्पों के अंदर आना है ये सारी चीजें जीवन के अंदर बहुत बहुत बड़ा महत्व रखती है तो शक्कर शक्कर बिल्कुल बिल्कुल खाते ही नहीं है। अगर बिल्कुल ही शक्कर नहीं नहीं अगर खाएंगे तो डायबिटीज से बहुत खतरनाक हाइपोग्लेसिमिया नाम की बीमारी हो जाएगी और उसको ठीक करने की अभी आजकल तो दवाई भी अभी तक उसकी निजात नहीं होगी ऐसे कई बोलते तुम एक काम करो नमक खाना बंद कर दो ठीक है एक रिमोट केसेस में जहाँ कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है वहाँ पर कुछ दिन के लिए दो या तीन दिन के लिए नमक हम बंद कर दें वो दूसरा होगा लेकिन हमेशा ही नमक कम खाएंगे तो सोडियम डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे इतने चक्कर आएंगे वो इंसान उड़ भी नहीं सकता है तो ये हर चीज़ जो है इस शरीर के अंदर भी बैलेंस से चलती है हम किसी की भी अति में नहीं जा सकते और किसी को भी जीरो भी नहीं कर सकते हैं तो सभी श्रोताओं से हम यही एक गुजारिश करेंगे कि आप बैलेंस जो ये शब्द है ना इसको थोड़ा सा ढूंढें आप शास्त्रों में ढूंढें आपकी मर्जी आप गूगल पे जाकर के ढूंढें और इस बैलेंस को समझने की कोशिश करें कि आहार में व्यवहार में हम कैलेंस कैसे हम बैलेंस लेकर के आए ताकि उस बैलेंस से हमारा जीवन सच में बैलेंस तरीके से चले हमारा जीवन सुख स्वरूप हो जाए वो सुख स्वरूप अर्थात वहाँ भी एक बैलेंस है कि खुद को भी खुशी दें और दूसरे भी हमसे खुश रहें इसको कहते हैं बैलेंस जी जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीवन में कई बार ही हम लोग काफ़ी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कुछ सुन लेते हैं कुछ समझ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए इससे ये होता है लेकिन ये प्रॉपरली हमको अपने हिसाब से देखना है कि मेरे शरीर में इसकी कितनी ज़रूरत है और प्रॉपरली हम अगर बीच बीच में डॉक्टर से बात करते इस विषय में तो अच्छा लगता है और हमें हर बात को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है और जितना अच्छी तरह से समझ लेते हैं उतना ही आपके हिसाब से समझने के बावजूद भी हेल्थ रिलेटेड बातें हो तो किसी अच्छे फिजिशियन या कंसल्टेंट से आप मिलकर उन चीज़ों को और ठीक ढंग से समझ लेना भी ज़रूरी है नहीं तो क्या होता है सुनी सुन बातें आजकल व्हाट्सअप ऐसे सोशल मीडिया बहुत सारे आपके हाथ में टी आ गया जिसके कारण आप समझ लेते हैं ये सही है और उसको इतने अच्छी तरह से वो लोग पिक्चराइज करके आपके पास सेंड करते हैं तो आप उसको विश्वास कर ही लेते हैं तो ये चीज़ें कई बार जो है व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं वो आपको फॉरवर्ड करने के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं खास करके बनाई जाती हैं ताकि वो आप फॉरवर्ड करे बिना रह नहीं सकते तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे आप अंधविश्वास की तरह उस पर विश्वास कर लेते हो तो ये भी मुश्किल कर देती है और इसे कई चीज़ें हुई भी हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज आप अपने मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अपने आप पर और डॉक्टर पर और अच्छे वक्ता पे ध्यान दें कि क्या बोल रहा है क्या क्या समझ में आ रहा है आपको उसको अपने दिल से समझने की ज़रूरत है ना कि व्हाट्सएप पर पिक्चराइज़ किया वह चीज़ों पे विश्वास करें तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल के समय में ये बहुत ज़्यादा एक आ... माइंड पे असर कर रहा है तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बातें यश कुमार जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने अनुभवों के कि कितनी अच्छी बात उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जैसे कि हम लोग कभी कभी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुए कि डायबिटीज़ मना चक्कर नहीं खाना है मीठा कुछ भी नहीं खाना है मीठा देखते ही ज़्यादा खाने को जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो भी डर लगता है कि मीठा खाए कि नहीं खाए तो ऐसी सिचुएशन हो गया है तो अब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक बैलेंस वे पे हमको प्रॉपर नॉलेज के साथ इसको ठीक करना होगा तब चीज़ें जो है आसान होगा और हर चीज़ में ऐसा होता है और कल ही मैंने एक बात भी बहुत अच्छी सुनी थी कि गुस्सा समय पर करने से अच्छा है <laughs> जिस मैं आपको गुस्सा नहीं करना था उस समय अगर आप गुस्सा करते हैं तो मुश्किल हो जाती हैं अगर आपकी लड़की है या छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए उस समय आप गुस्सा करते हैं अगर वो सुधर जाते हैं तो वो अच्छी बात है ना तब आप लाड़ प्यार से उनको चलो चलो बच्चा है कोई नहीं है। ऐसे करके आपने उसको ईज़ी ले लिया और वो चीज़ बड़े होने के बाद आप समझाएँगे गु़स्सा करेंगे उल्टा आपको गुस्सा करके ठीक कर देगा तो इसीलिए ज़रूरी है कि समय पर वो चीज़ें ज़रूरी हैं ना कि आप बार बार करते रहें अगर समय पर गुस्सा नहीं करते तो फिर बार बार आपको गुस्सा करना पड़ेगा तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का बैलेंस भी होना चाहिए बैलेंस इन देंस दे समझ के साथ जीवन में वो चीज़ें आनी चाहिए अभी हम लोग आगे और भी बहुत सारी बातें एस कुमार जी से सुनेंगे कि इस तरह से लाइफ में बैलेंस हो और नहीं करने से क्या क्या मुश्किलें आती है उस विषय पर चिंतन करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात एस कुमार के साथ सुनते रहो मुस्कराते रहो दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए केवा पढ़वे थे पहलू मारो नो जीरे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और एस कुमार जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे न्यूरोफिजिशियन हैं काफ़ी अच्छी बातें होती हैं जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो ओलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या ओलोपैथी में कभी कभी ये होता है कि सब टेस्ट होने के बाद दवाइयाँ वगैरह देने के बाद एक ऐसा मुश्किल वाला सिचुएशन आता है जहाँ पर उनके वो मेडिसिनस और फिर जो पेशेंट होता है उनका तालमेल जो है ख़त्म हो जाती है वहाँ पर या तो रेगुलर आपको दवाई या लेनी पड़ती है या ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर कुछ और ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पर सभी लोग जो है कंपलीटनेस जहाँ कहा कहा जाता है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई हो अब फिर से ये बीमारी नहीं आई ऐसा नहीं होता है तो ये चीज़ों को जो है बिग में या फिर जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने कुछ अलग सोच के करते हैं मानव स्वभाव को और फिर बीमारी को और फिर उनके जो बॉडी के जो भी चीज़ें हैं जैसे वात पित्त कफ कहते हैं इसकी वजह से भी चीज़ें जो है इनबैलेंस हो जाते हैं या फिर उसके कारण कई चीज़ें समझ नहीं पाने के कारण भी मुश्किलें आती हैं तो अभी हम लोग एक बात और जानने चाहूँगा मैं जैसे आयुर्वेद या फिर नेचुरोपैथ में ये बताया जाता है वातपित्त कफ और ये चीज़ें जो कई बार दर्द होता है पैरों में दर्द है कमर में दर्द है हाथ में दर्द है।, तो है, है।, तो है? बहुत बहुत है आपने और मैं तो समझता हूं कि शायद ही इस दुनिया के अंदर आयुर्वेद की पढ़ाई की है नेचुरोपैथी की पढ़ाई की है वही इस चीज को समझते हैं और बाकी तो मास में सारी दुनिया के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि जो भगवान के बारे में कहते हैं सुप्रीम डॉक्टर है उस सुप्रीम डॉक्टर ने इस शरीर के अंदर जो नौ सिस्टम्स बनाए हैं उस नौ सिस्टम को एक कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर है स्केलेटल सिस्टम के अंदर बंद करके रखा है और वो कैसे कार्य करते हैं वो कार्य करने के लिए तीन ऊर्जाएं वात पित्त और कफ की बहुत बहुत जरूरत होती है और इनका भी एक बैलेंस है और ये बैलेंस जब गड़बड़ाता है तब वात पित्त कफ जो है वो दोष में परिवर्तित होता है और अगर ये वात पित्त कफ ना हो तो ये शरीर को चल ही नहीं सकता है। अगर वात ना हो तो सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता ऊर्जा का सर्कुलेशन ले लीजिए या फिर ब्लड सर्कुलेशन ले लीजिए, हो ही नहीं सकता है। अगर पित्त ना हो तो भोजन का डाइजेशन हो ही नहीं सकता है अब यही पित्त अगर बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाएगा और घट जाए तो इनडाइजेशन हो जाएगा <laughs> तो इसका बैलेंस को भी रखना है और समझना है कि कौन सा भोजन लेने से यह पित्तवर्धक है इससे पित्त बढ़ जाएगा कौन सा भोजन खाने से ये पित्त कम हो जाएगा और इससे इंडाइजेशन हो जाएगा तो ये सब समझ की बात है ये समझने के लिए और ये समझने में कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करना वगैरह की जरूरत नहीं है अनपढ़ होते थे फिर भी जैसे आपने सुना होगा कि नानी के नुस्खे या दादी के नुस्खे तो वो समय पर वो ऐसी ऐसी चीजें बताती थी कि आजकल के, आज के डॉक्टरों को भी नहीं पता है तो अगर उन्हें पता हो सकता था आज तो गूगल का जमाना सब कुछ है तो हम पता कर सकते हैं ऐसे ही अगर कफ यानी म्यूकस शरीर के अंदर नहीं है तो जो फॉरेन मैटर्स है जो टॉक्सन है ये कभी कलेक्ट ही नहीं हो सकेंगे और सारे शरीर के अंदर इंफेक्शन दे देंगे अब ये कफ न तो बढ़े अगर ये बढ़ गया तो फिर शरीर के अंदर ओबेसिटी आ जाएगी मोटापा बढ़ जाएगा और अगर ये कम हो गया और अगर यह कफ जो है यह म्यूकस है यह शरीर के अंदर सूख है कई बारी कुछ अलग याने गलत दवाइयां लेने के कारण भी सूख जाता है तो फिर उसके साइड इफेक्ट से फिर ड्राई कॉफ या हुफिंग कॉफ वगैरह ये सब चीजें होने लगती है फिर ढूंढ ढूंढ करके जाते हैं ये क्यों होता है तो इस तरीके से ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं भी और ये बैलेंस में रहें उसके लिए एक समझ की जरूरत होती है इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद के अंदर कि आप स्वस्थ रहें उसके लिए ये पैथी है आयुर्वेद लेकिन दूसरे पैथियों में ये होता है कि आप बीमार पड़ो और हम आपका इलाज करें <laughs> तो ये फर्क पड़ता है ये समझने की बात है ऐसे ही आपने सुना होगा कि आज ना एक फैशन क्रिएट हो गया है हम तो तेल बिल्कुल खाते ही नहीं है <laughs> भैया नहीं खाओ हम चल हम खुद भी नहीं चाहते हैं आपको क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में जो तेल बिक रहा है वो तेल नहीं वो नहीं खाओ उसके बारे में बहुत सारा WhatsApp के ऊपर या Facebook के ऊपर आ चुका है और डिक्लेयर भी हो चुका है कि ये रिफ़ाइन कैसे होता है किस तरीके से बनता है लेकिन एक जमा जब से ये सृष्टि आई है तब से लेकर के फिल्टर ऑयल और असली घी जो है ये खाने में आया है और ये खाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके अंदर ये बड़ी राज की बात बताता हूँ ये आम जनता को नहीं पता होता है आज हम बता रहे हैं आप जानिए और इसको समझिए और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए कि जो कुदरती तेल होता है जिसको फिल्टर ऑयल कहते हैं जो असली घी होता है उसके अंदर ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स नाम के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रोल को नहीं बनने देते हैं और आजकल के जो मॉडर्न जमाने के तेल आए हैं उनके अंदर सेचूरेटेड फैट्स होते हैं ये फैट्स जो है शरीर के अंदर हजम नहीं होते हैं और वो जाकर कहीं ना कहीं एक्यूबलेट होते हैं जैसे हिप्स में एक्यूबलेट हो जाएंगे चेस्ट में एप्यूबलेट हो जाएंगे बेली पे एक्यूबलेट हो जाएंगे फिर वहाँ से ओबिसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसी कुछ समझिए शरीर के अंदर अगर हम ये लुब्रिकेटेड चीज़ें या लुब्रिकेशन हम नहीं डालेंगे तो वात बढ़ जाएगा ड्राइनेस बढ़ जाएगा आपके जॉइंट पेन करने लग जाएंगे शरीरों के शरीर के अंदर अलग अलग अंग के अंदर आपको कमज़ोरी आने लग जाएगी तो इसीलिए इस शरीर को या खास तौर से जॉइंट्स को जोड़ों को एक लुब्रिकेसन मिलता रहे उसके लिए ये फैट्स जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये तीनों भी बैलेंस के तौर पे हमें लेना जरूरी जरूरी ज़रूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये वा, वात पित्त कफ का जो इनबैलेंस है या कैसे शरीर में काम करता है इसका बहुत ही अच्छी तरह से सरल शब्दों में आपने बताया कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब कफ कासी हो गया है यानी कफ बढ़ गया है ऐसा करके हम दवाई वगैरह लेते हैं तो आज रीज़न पता चला कि कफ क्या करता है और उसके साथ में वात क्या करता है जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है एक मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें उसी की वजह से होता है तो ये चीज़ों का भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इसको जितना अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं और उसका आयुर्वेद में मैंने एक बार दवाई लिखे जैसे कुछ जड़ी बूटिया टाइप होती है उस पर लिखा था कफ नाशक है हुँ, हुँ. <laughs> तो वो कफ नाशक लिखा है उस चीज़ को मतलब इजीली आप समझ सकते हैं कि आपके पास अगर कफ बढ़ गया है तो उस चीज़ों को वो काढ़ा बना के पीने से वो बैलेंस कर देता है तो वो चीज़ें बहुत अच्छा है और इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं कभी कभी बॉडी खुद भी हमको आ, इंटीमेशन दे देता है कि ये ये चीज़ें हो रहा है तो आप इन चीज़ों को ना करें ये अपने आप ही इंटीमेशन मिल जाता है वैसे एक बार मैंने पढ़ा था कि जैसे कि बॉडी अपने आप भी हील करते रहती है कब चीज़ें अंदर से अंदर बॉडी जो है अपना काम करते रहता है हम लोग कभी कभी वो इनर आत्मा की या फिर अंतर आवाज़ को दबा देते हैं वो मुश्किलें कर देती हैं जिसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं या इनबैलेंसिंग हो जाता है वही जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताया शारीरिक इम्बेलेंस या बीमारी के बारे में जैसे बात वाद, वाद पी कफ इन चीज़ों को आपने बताया तो इसके साथ में अब हमारी जो डेली रूटीन में हमारा जो जीवन है आज के ज़माने में आज के समय में तो हम लोग काफ़ी जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि जैसे समय मिलता है वैसे हम लोग चलते हैं अब एक सिस्टमेटिक वे से अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का बैलेंस भी बना रहे हैं और हमारा लाइफ भी अच्छी तरह से चले तो कैसे हम लोग सोच के अपना एक रूटीन बनाएं खाने पीने का सेहत से जुड़ा हुआ सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लें कि मेरे चीज़ मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है अच्छा है हुँ. ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है हुँ, हुँ, और इस स्टैंडर्ड के बीच में यदि आपका ब्लड प्रेशर है तो तो ठीक है नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है हर एक की प्रकृति अलग अलग है और उसी के फलस्वरूप ये कुदरत ने या परमपिता परमात्मा ने या सुप्रीम डॉक्टर ने हर एक के फिंगरप्रिंट अलग रखे हुए है एक का दूसरे से मिल नहीं सकता है वो इस दुनिया की जितनी आबादी है सात करोड़ आठ करोड़ आप मैच करके देख लीजिए किसी का भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलता है तो ये एक इंडिकेशन है ये एक संकेत है कि एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से कभी मिल नहीं सकती यदि मिल नहीं सकती तो उसकी प्रकृति वो भी मिल नहीं सकती है हमने कितने केसेस अपने प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं जी जी किसी का ब्लड प्रेशर चेक करो तो पता चलता है कि वन फोर्टी उसको बोलो रही तुम्हारा तो डेस्ट्रोल नाइनटी है तो बोलते लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है मैं बिल्कुल आराम से घूम रहा हूं ना मुझे सर दर्द कर रहा है ना मुझे चक्कर आ रहा है कुछ क्योंकि उसकी प्रकृति के अनुसार वो वो बेहकावे तो में भी ना आए आप अपनी प्रकृति को समझिए कि कैसी प्रकृति जैसे कोई बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना तो उनके अंदर वात का दोष होता है वात जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है वो दोष के तौर पर है कोई बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना तो वो समझ ले दे ले कि उनके शरीर के अंदर ना कफ़ का दोष है वो पानी भी पी ले तो उससे भी उनका शरीर बढ़ता जाएगा तो अब मुझे ना कफ को कम करना है तो ऐसा भोजन करें जो कफ को ना बढ़ाए ऐसा भोजन करें जो वात को ना बढ़ाए ऐसा भोजन करें जो मेरे पित्त को ना बढ़ाए ज़्यादा मिर्ची मसाला अचार खट्टा वट्टा ये लेने से जो है पित्त बढ़ता है तो ये बेसिक समझ होने चाहिए हर एक के अंदर कि मेरी प्रकृति कैसी है और मुझे किस तरह का भोजन करना है ताकि ये तीनों चीज़ जो है ये सहयोग के तौर पे मेरे शरीर के अंदर रहे और मेरे शरीर के सारे सिस्टम जो है सही ढंग से चलते रहें 100 परसेंट सही नहीं चले चलेगा कम से कम नाइन्टी नाइन या 80 परसेंट तो हम उसको मेंटेन करके और वो प्योरली हमारे अपने हाथों में होता है बाहर से कोई डॉक्टर आपका वो ठीक नहीं कर सकता जब हुँ, ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाते, है, जाते हैं तो फिर दवाइयाँ देते हैं और उससे फिर बाद में वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है ऐसे ही एक और बैलेंस की मैं बात करना चाहता हूँ रमेश भाई अगर आप मुझे परमिशन देते कि हमारे हु, जीवन के अंदर ना लव और लॉ और ये खास तौर से माँ बाप समझ लें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए लव और और प्रेम अनुशासन का एक बैलेंस चले तब तो उनके बच्चे सही दिशा में चलते रहेंगे, आज्ञाकारी होकर के चलते रहेंगे और वो सपने देख सकते हैं कि मेरे बच्चे कुछ बनेंगे आगे चल करके हमने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इतना प्यार इतना प्यार मिलता है कि वो प्यार के कारण बिगड़ जाते हैं कई घरों में हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर इतना अनुशासन इतना अनुशासन होता है कि अनुशासन के कारण वो विद्रोह कर देते हैं एक उम्र में पहुंचने के बाद फिर वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते कदर नहीं करते वो माँ बाप की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते उन्हें एक नफरत हो जाती माँ बाप से इसीलिए माँ बाप यानी वो एक मेच्योरिटी वो अपने अंदर एक तजुर्बे को लेकर के आए सिचुएशन यानी समय समय को पहचाने कि, कि कब हमें बच्चों को प्रेम देना है कब उनको प्यार से आगे बढ़ाना है और यदि वो गलती करें तो कब उनके ऊपर अनुशासन कस के उनको ऐसा शिक्षा देना है शिक्षा यानी खास जरूरी नहीं है कि मारना या किसी तरह की हानि पहुँचाना शिक्षाएँ बहुत तरह की होती है पुराने ज़माने में आपने देखा था माँ बाप और शिक्षक यानि टीचर इनको पूरा परमिशन था पूरी इजाजत थी कि वो बच्चों को शिक्षा देते थे वो मुर्गा बनाते थे वो मुर्गा बनाने में भी वो एक तरह का आसन था वो घुटने के नीचे से हाथ डाल करके कान को पकड़ करके बैठे रहते थे उससे उनके ब्रेन एनर्जाइज होते थे वो किसी को नील डाउन करने के लिए बोलते थे यानी घुटनों के बल बैठने के लिए बोलते थे उससे भी शरीर को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते थे आज फिर वो बात ऐसी होगी कि टीचर अगर कोई शिक्षा देता तो वो जाकर पुलिस कंप्लेन कर सकता ये सब उल्टी दिशा में चल रहे हैं जी जी तो हमें बच्चों को प्यार भी भी देना है अनुशासन दे करके उनके जीवन को बैलेंस में लाना है खुद भी बैलेंस रहे और अपने बच्चों को भी बैलेंस तरीके से बढ़ाएं आगे उनको बेहतर इंसान बनाएं ओम जी एस कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो है इस वक्त काफ़ी अच्छी बातें लाइफ में किस तरह से बैलेंस हो बैलेंस कर ऊपर बैलेंस कैसे होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए ये बातें आपने बताया अगले एपिसोड में फिर इसी तरह की कुछ और बातें भी आपसे सुनेंगे आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे श्रोताओं की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मेरी बहुत शुभकामनाएं सबको जी जी जी चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा